भागवत महापुराण दशम स्क चतुर्दशोध्यागवान की स्तुति ब्रह्मवाच नौ विड्य भ्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावत सरपेल सन्मुखा वन्यस्त्र कवल विशाण वेणु लक्ष्म मृदुपदे पशुपांग ब्रह्मा जी ने स्तुति की प्रभो एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं आपका यह शरीर वर्षा कालीन मेघ के समान श्यामल है इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है आपके गले में घुघची की माला कानों में मकराकृति कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट है इन सबके कांत से आपके मुख पर अनोखी छटा छटक रही है वक्षस्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर बगल में बेत और शिंगी तथा कमर की फेट में आपकी पहचान बताने वाली बासुरी शोभा पा रही है आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का सुमधुर वेश मैं और कुछ नहीं जानता बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूं अश्पिदे वपुसो मद अनुग्रह से न तो भूतमय ने से मन सांतरे स्वयं प्रकाश परमात्मन आपका यह शिव ग्रह भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है प्रभो यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्व में है मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता फिर आत्मानंदानुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है ज्ञान प्रयास मुदपाशन जीवंती सन्मुखताे सिुतिगता ये प्राशोजित ज्यसित्रीलोक्या प्रभो जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गायी हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है शरीर वाणी और मन से विनयावनत होकर सेवन करते हैं यहां तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं उसके बिना जी ही नहीं सकते प्रभु यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं श्रेय सुतिम भक्ति मुदस्थ्य ते विभो कंति ये कवल बोधलब्धेश्यद्य स्थलतुषाती नाम भगवान आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत उद्गम है जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते और दुख भोगते हैं उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं जैसे थोथी भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है चावल नहीं भूमन बहुविहा निजर्म लिबुद्ध्युत गतिम पर हे अच्युत हे अनंत इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं जब उन्हें योगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली तथा मन महिमा गुणस्यते हत्य मनातरात्म अविक्रिया स्वानुभवादन्य बोध्यात्मतया नचान्यता हे अनंत आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतकरण से जानी जा सकती है जानने की प्रक्रिया यह है कि विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतकरण का साक्षात्कार किया जाए यह आत्माकारता घटपटादी स्वरूप से समान गेय नहीं है प्रत्युत आवरण का भंग मात्र है यह साक्षात्कार यह ब्रह्म है मैं ब्रह्म को जानता हूँ इस प्रकार नहीं किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है गुणात्मस्तेमता सुकल हु दुभा परंतु भगवान जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु आकाश के हिमकण ओस की बूंदे तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिन डाला है उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके प्रभो आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं सो भगवान आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है नमस्ते इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है एवं जो प्रेम पूर्वक हृदय गदगद वाड़ी और पुल के शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र पशे समय निय पर मा मायाव छ मेरी कुटिलता तो देखिए आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैला अपना ऐश्वर्य देखना चाह प्रभो मैं आपके सामने हूँ ही क्या क्या आपके सामने चिंगारी की भी कुछ गिनती है अत छम तत्व पृथंगी समारि अजावले पमोंध चक्ष सोनु कम चो माथवान भगवान मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था मैं अजन्मा जगत करता हूँ इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था इसलिए आप यह समझकर कि यह मेरे ही अधीन है मेरा भृत्य है इस पर कृपा करनी चाहिए मेरा अपराध क्षमा कीजिए तभो क्वाहम तबो घट सप्त क्वे दिग्धा विगणित अंड पराणुचरियाम विवर से महित्व मेरे स्वामी प्रकृति महत्त्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोखे की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं कहाँ अपने परिवार से साढ़े तीन हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र मैं और कहा आपकी अनंत गर्भगतस्य पादयोः महिमापणत जागसे मातु रे स भूषित कुक्षे कियद्यन वृत्तियों की पकड़ में न आने वाली परमात्मन जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता है परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए वह कोई अपराध होता है है और नहीं है इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपकी कोख के भीतर न हो जग त्रया तो द्लभो श्रुतियाँ कहती है कि जिस समय तीनों लोग प्रलय कालीन जल में लीन थे उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता तब आप ही बताइए प्रभो क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ नारायण नहि नर्वदेशिना आत्मस्यधी सा अखिल लोक साखी नारायणों गम भूजलाय नाम तच्चा प्रभो आप समस्त जीवों के आत्मा हैं इसलिए आप नारायण नार जीव और अयन आश, आश्रय हैं आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं इसलिए आप नारायण नार जीव और अयन पवर्तक हैं आप समस्त लोगों के साक्षी हैं इसलिए भी नारायण नार जीव और अयन जाने वाला है नर से उत्पन्न होने वाला जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण नार जल और अयन निवास स्थान कहा जाता है ये भी आपके एक अंश ही है वह अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है आपकी माया ही है तर्जे जलस्थम तव सज्जगपु किम दृष्टम भगवत किम वा सुदृष्टम हृदय में पुनर्व्यधर्षी भगवान यदि आपका वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा जबकि मैं कमलनाल के मार्ग से उसे सौ वर्ष तक जल में ढूंढता रहा फिर मैंने जब तपस्या की तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया और फिर कुछ ही क्षणों में वह पुनः क्यों नहीं दिखा अंतर ध्यान क्यों हो गया अत्रेव माया प्रपंचस्य अत्र धमनावतारे प्रपंच जनन्या माया तमेव प्रकटी माया का नाश करने वाले प्रभु दूर की बात कौन करे अभी इसी अवतार में आपने इस बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई थी इससे यही तो सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है युक्षाभिदर्व सात्म भात यथा तथा तत्वी तत्सर्व कि माया बिना जब आपके साहित्य संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है वैसा ही आपके उदर में भी दिखा तब क्या यह सब आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ अवश्य ही आपकी लीला है अद्यदृत सकी माया तमादर्शित प्रथम तथो व्रज सु चतुर्भुजा उस दिन की बात जाने दीजिए आज की ही लीजिए क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है पहले आप अकेले थे फिर संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े और छड़ी छीके भी आप ही हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सबके सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए हैं अजानता तत्पदी मनात्म ना विवाह जगत त्र जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप से प्रतीत होते हैं और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे ब्रह्मा रूप से पालन के समय अपने विष्णु रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं सुरेश तथे जनसन्सताम दुर्मद निग्रहाय प्रभो जनस्य सद अनुग्रहाय च प्रभो प्रभो आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता ऋषि मनुष्य पशु पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत पुरुषों पर अनुग्रह करें को वे त्रिभुम भगवन पर आत्मन योगेश भवतलोक्याम क्व कथम वाह कति वाह कदे विस्तार यन योग भगवान आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहा किस लिए कब और कितनी होती है तस्मा दगत से समूपम सपना भमस्तम पुर दुख दुखम तये निख बोधत नयात उद्यवभा इसलिए यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है आप परमानंद परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है सत्य स्वयं ज्योतिर आद्य नित्योक्ष जस्र सुखो निरंजन पूर्णो दुक्त उपाधिमृत वो प्रभु आप ही एकमात्र सत्य हैं क्योंकि आप सबके आत्मा जो हैं आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित हैं आप स्वयं प्रकाश हैं इसलिए देश काल और वस्तु जो पर प्रकाश हैं किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं आप अविनाशी होने के कारण सत्य हैं आपका आनंद अखंडित है आप में न तो किसी प्रकार का मल है और न अभाव आप पूर्ण एक हैं, समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं एवं विधम सकलात्म स्वात्मा नया विचक्षते गुरुवर्क लब्धोपनिष् चक्षुषा येते थे तरती बुद्धिम्। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है जो गुरु रूप सूर्य से तत्वज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं संसार सागर के झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अभिचार दशा की दृष्टि से ही है आत्मानमेवात्मतया जानता तेन जात निखिल प्रपंच तम ज्ञान भूयोपिच तत्पीयत रज्ज्वा महेभोग जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है किंतु ज्ञान होते ही इसका आत्यंतिक प्रलय हो जाता है जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रती होती है और भ्रम के निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान संज्ञो हैोक्ष अजस्त चितात्मनि केवल परे विचार विवाहरी संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित है वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है वैसे ही विचार करने पर अखंड अखंडस्वरूप केवल शुद्ध आत्मतत्व में न बंधन है और न तो मोक्ष है तमात्मान परम म पर आत्मा पुनर्बिर्मृग्ञ अहोजाजता भगवान कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा पर लोग आपको पराया मानते हैं और शरीर आदि है पराये किंतु उनको आत्मा मान बैठे हैं और इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं भला अज्ञानी जीवों का यह कितना बड़ा अज्ञान है अंतर अंतर्भवेन भवंतमेव्यजनों मृगयंति सतम्यम्तरे सत हे अनंत आप तो सबके अंतकरण में ही विराजमान है इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई सतपुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है अथा पिताह देव पदाबुज प्रसाद लेत वही दाना तत्व भगवन्मिमो न चा नो पिचिर अपने भक्तजनों के हृदय में स्वयं स्फुर्त होने वाले भगवान आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है उसके उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है उससे अनुग्रहित हो जाता है वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है दूसरा कोई भी ज्ञान साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता तदस्तु मे नाथ तूरिभागो भवेत्र को इसलिए भगवान मुझे इस जन्म में दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं